मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष ग्लोबल सबमिट में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं उनसे बातें करेंगे तो दयाम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक जी जी थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें मैं से हूं। जी तो जी के बिलोंग करता हूं। अरे वाह बारे में पहले मैंने सुना सुना था लेकिन आज मैंने यहाँ आकर देखा तो मैं <laughs> बहुत शानदार व्यवस्था है बहुत ही जबरदस्त जी जी मैं बहुत प्रभावित हूँ चलिए बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं हमें और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ निश्चित तौर पे अपने मन और अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे तो मन तो बना की शांति के लिए अब जितना टाइम बचा है सेवनटी प्लस एज है अब इसको भगवान में शांति की स्थापना में लगाए जी हु. ये, ये उम्मीद आशा है जी जी चलिए बहुत ही शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं आपके भविष्य के नहीं, लिए धन्यवाद शुक्रिया आपका ग्लोबल सबमीट में हमारे एक मित्र और भी आए हुए हैं बहुत सारे एक एक करके हम उनसे जानेंगे उनके अनुभवों को सुनेंगे परमेश्वर जी बताइए कैसे हैं आप मैं एकदम फाइन हूँ हाँ हाँ हाँ प्रिंसिपल हूँ तो प्रोसी तमारे इस संस्था से से जुड़े हुए, सालों से ये राकेश ये हैं। नहीं। नहीं। इनके मोटिवेशन के द्वारा मैं आज पहली बार यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित थी आश्चर्य हुआ मुझे कि इतने बड़े कैंपस को की व्यवस्थाएं किस प्रकार ये लोग संभाल लेते हैं हम्म हम्म तो बिल्कुल बिल्कुल लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार को जी जी जी, जी। मैं भी ये आशा करता हूँ कि इससे थोड़ा जुड़कर इस जीवन को थोड़ा सफल बनाऊं <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे संदेश जी देना चाहूँगा कि आप इस मन की शांति को प्राप्त करने के लिए आप इस संस्था से जुड़ें आपको एक बार आने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप निश्चित रूप से इससे फिर जुड़े ही रहेंगे और, और लोगों को भी आप मोटिवेट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया परमेश्वर जी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भाई प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया प्रभु के प्यारे भर लो मन की हुआ भंडार मेरे बाबा का प्रभु की प्यारे भर लो मन की झोलिया खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का जन्म जन्म की प्यार सबकी बुझ रही है जन्म जन्म की प्यार सबकी बुझ रही है रहा है प्यार मेरे बाबा का सबके प्यारे भर लो मन की झूलिया खुला हुआ भंडार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 प्यारे भर लो मन की झोलिया सबके प्यार भर लो मन की झोलिया भुला हुआ न कोई ऊंच नीचे का धेर न कोई देर है पर अंधेर न हो किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है साचा है दरबार बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया भुला हुआ भंड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 यहाँ पे जग रही है बिखरा है उजियार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया भुला हुआ भंडार मेरे बाबा का जन्म जन्म की प्यास सब की बुझ रही है जन्म जन्म की प्यास सब की है बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की होलिया खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का भुला हुआ भंडार मेरे नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभी हमारे बीच राकेश पूनिया जी हैं जो कुछ लोगों को कॉन्फ्रेंस में लाए हुए हैं शायद राकेश जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे अपने बारे में बताइए आप मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर कार्यरत हम्म रहुमानीगढ़ नोहर का रहने वाला हूँ और हमारा लगभग पंद्रह का ग्रुप आया हुआ है तो मेरे माता पिता लगभग पैंतीस साल से इस यंग में जुड़े है और मैं भी बचपन से परिवार से जुड़ा हूँ अच्छा अच्छा हाँ। और पर शिक्षा का कोर्स भी मैंने किया हुआ जी दस बारह बार, बार यहाँ अरे बार हाँ। तो एक अनुभव आपका मेडिटेशन का जरूर सुनाइए ताकि सबको अनुभव हो सबका जीवन ये है कि अगर मैं ये मानता हूँ की जैसे अपने लिए स्वास्थ्य जरूरी है वैसे ही हर आदमी के लिए आज की जो भागम भाग बाद की जिंदगी है हुँ, इसमें मेडिटेशन बहुत अनिवार्य है हुँ, हुँ, हुँ, और मेडिटेशन से हमारा पूरा मन शरीर शांत होता है और कभी भी कोई भी समस्या आती है क्योंकि समस्या तो जीवन है आनी आनी है, समस्या आती है तो हम अगर मेडिटेशन में जाएंगे तो हमें उस समस्या का समाधान जरूर मिलता है और मेडिटेशन के बहुत सारे अनुभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी जी जब भी बहुत बार प्रश्न आते थे मैं यहाँ पर आता था तो छोटा था तो बहुत बार प्रश्न ऐसे मन में आते थे कि सृष्टि क्या है किस प्रकार से बनी हुई है किस प्रकार से चक्कर चलता है लेकिन मैं सोचता हूँ मैंने देखा कि जब भी मेरे दिमाग में कोई प्रश्न आया तो यहाँ पर जो क्लासे लगी उसमें उसका जवाब निश्चित रूप से था बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हुए मेडिटेशन और मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाने का बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत जी जब भी प्रार्थना होती है विद्यालय में जी तो बच्चों को प्रेरक प्रसंग के माध्यम से और वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें किस प्रकार से हम बुराइयों से बचें किस प्रकार से परमात्मा से जुड़े इसका डेली उन बच्चों को अभ्यास करवाएगा मिनट का मेडिटेशन करवा के उन बच्चों को अच्छी मूल्य की शिक्षा दी, दी जाती है बिल्कुल चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप करते रहें <laughs> शुक्रिया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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का अतुल जी कैसे है आपदम फर्स्ट क्लास बताइए अपने बारे में मैं राजकोट गुजरात से अच्छा तो का, वर्क का काम है तकरीबन छह साठ साल से सेंटर पे जाता है और कोर्स करने के बाद जो मेरा काम पे जो पहले जो ध्यान नहीं रहता था उसमें थोड़ा बदलाव आ गया हर चीज पे मेरा ध्यान रहता है मेडिटेशन तो से मेरे घर अंदर एक वो बदलाव आया और कोई भी मतलब तकलीफ आती है तो उसको कैसे आराम से सुलझाइए उसका मुझे रास्ता मिल जाता है कहीं से ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया कहीं आप फंस गए हो तो थोड़ी देर याद करोगे बाबा को तो उसका रास्ता अपने आप निकल जाता है अच्छा कई बार मैंने अनुभव किया है जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आपके प्रोफेशन में जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे आप ठीक कर लेते हैं सुबह सुबह मैं एक घंटा चलने के लिए जाता हो तभी मैं वो सब भगवान को याद करके सभी सोल्यूशन कैसे निकलना वो रास्ते में सोचते रहे वैसे उसको याद करके करके उसका सोलूशन अपने आप निकल जाता है होता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं चाहूंगा जनता जनार्दन के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप <laughs> जनता को मैं संदेश देना चाहूंगी जितना भी हो सके आप आपका पूरा दिन में से आधा घंटा के घंटा भी निकल के मेडिटेशन में थोड़ी मेहनत करिए तो उसका आपको आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आपको अच्छा लगेगा जीवन जी जी जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई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 सुनते रहो, रहो। नमस्कार स्वागत है आप सभी का और हमारे कुछ खास ग्लोबल सबमिट के मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है अभी विजय जी हमारे साथ है हेलो जी कैसे हैं आप नमस्ते नमस्ते विजय है आप राजकोट गुजरात से आया हूँ अच्छा, इसका चला मत मिला है हम्म हम्म तो साल पहले और अब की जो लाइफ है वो पूरी बदल चुकी है अच्छा। आसमान दी हो गई है इतना बड़ा यहाँ से मिलता है कुछ जी टाइम आया हूँ अरे वाह ऐसा लग रहा है की स्वर्ग यही पर ही है आहा। तो बोल रहे हैं ना वाला वाला है है है है तो चुका जाने के <laughs> तो तो समय लगता है वो देखने का जी जी जी, जी।, जी। चलिए विजय जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामना जी थैंक यू मधु बनाया आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मत आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी जी, जी। बताइए अपने बारे में मैं राजकोट गुजरात ऐसी जी मेरा बिजनेस फाइनेंस का है हाँ मैं इस संस्था से दस साल से जुड़ा हूँ जी, जी, जी, जी तो एक अनुभव हाँ मेडिटेशन का सुनाइए आप इस हर वक्त मन में अब तो हम सत्य है तो सामने वाली व्यक्ति भी सत्य होगी हमारे लाइन हमारे बिजनेस में तो फोल्ड बहुत हैं है में, और मुझे अभी तक ऐसा नहीं किया ये मेरा अनुभव है बिल्कुल बिल्कुल चलिए पीयू जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और लोगों के लिए आप संदेश कुछ देता चाहें तो जरूर मैं के इस संस्था से जुड़िए और लाइफ को चेंज करें चलिए पीयू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं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 नमस्कार आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और बहुत सारे मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं अभी जयपुर के एक हमारे विशेष अतिथि से मुलाकात करते हैं नमस्कार क्या नाम है आपका रामलाल मीणा रामलाल मीणा जी स्वागत है आपका बताइए अपने बारे में हम रिटायर्ड एस बी आई हाँ हाँ और बाबा से मुझे पंद्रह साल से मिला हुआ हूँ इस बार तीसरी बार सेवा में आया हूं। अरे तो बाबा में आया था इस बार सेवा में आया हूँ यहाँ देख कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ पर आ, बाबा के का ज्ञान वही हमको मिला था अच्छा अच्छा, अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्फिडेंस आता है इससे उसे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ खुद के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और इसी तरह सेवा करते हुए आगे बढ़े थैंक यू ओम शांति